मन्त्रपाठ ॐ सहनावतु सहनौ सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा ओ शांति शांति शांति चलिए आप सभी का वन शिक्षा पाठ में स्वागत है हमारा कौन सा सूत्र चल रहा था याद है आप लोगों को आचार्य जी मेरे क्या चल चला था स्पष्ट करना स्पर्श च भीया उष्मी मेबी छपन विवृत कर्णा वा ये भीया आगा विवृत स्रा हाँ जी तो विवृत करना स्वरा विवृद्ध पाठ में जो है आठवा नंबर सूत्र है और उपाठ में भी आठवा नंबर सूत्र है और वैसे संस्थापन है 57 क्रम में तो विवृत करना प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और स्वराह ये प्रथम विभक्ति बहुवचन है इसमें समास जो है विवृत करना हमें विवृतम करणम ये शाम विवृत करना जिन वर्णों का आप्यांसर प्रयत्न विवृत है उन वर्णों का नाम है विवृत तो स्वरा मैंने अकारादय वर्णादय स्वरा विवृत करना स्वर वर्ण का जो आभ्यात है स्वर वर्णाह आभ्यातर प्रयत्न का संति मैंने स्वर वर्ण जो है विवृत आभ्यांतर प्रयत्न वाले हैं ये इसमें कहां उसके पश्चात लघु पाठ में तो समृत रहा है जो की यहाँ पर वृद्ध पाठ में बारहमा है सूत्र उसके बीच में नौ दस ग्यारह तीन सूत्र है विशेष स्वर सामान्य रूप से ये विवृत करना स्वरा जो है सामान्य सूत्र है दो तरीके का सूत्र होता है का नाम होता है उत्सर्ग दूसरे का नाम होता है अपवाद अपवाद कहते हैं एक्सेप्शन को और उत्सर्ग जो है उत्सर्ग कहते हैं सामान्य सूत्र को विणा स्वरा यह सामान्य सूत्र है और तो वैसे सामान्य रूप से बताया कि जो जितने भी स्वर हैं वह विपृत हैं वो आप भंत उसका विवृत है परंतु नौवा नंबर सूत्र है जो आप लिख इते भ्या ए ओ लीजियेगा तरव यह है लिखेंगे भ्य ए विव्रत तरऊ फिर मैं बोल रहा हूं तेभ्य ए विवृत तरऊ पदच्छेद ते यहाँ पर पंचमी विभक्ति जो है बहुवचन है ए ओ ये जो है विभक्ति के निर्देश है। यहां पर ए के बाद प्रत्यय का जो है सुपाप से लुप्त हो गया है अर्थात प्रथमा विभक्ति द्विवचन है परंतु लुप्त विभक्ति निर्देश है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति द्विवचन का लोप हो गया है और, और विवृत तरु ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है विवृत तरु का मतलब क्या होता है जी एक होता है विवृत दूसरा हो, होता है विवृत तर दो में से एक को जब अधिक बताया जाता है तो उसको कहते हैं उसके लिए तरप प्रत्य का प्रयोग होता है द्विवचना विभज्यो पदे तरवी सुनो, तो बोल रहे हैं कि दो में से जब एक को विशेष बताया जाता है अधिक बताया जाता है तो उसमें तरप कहते हैं में तरफ प्रत्यय होता है जैसे उत्त और उत्तर पटू और पटुतर तो उत्र और उत्तर उत कहते हैं और को और उत का दूसरा अर्थ है अच्छा ये उत्त जो है ये अव्यय है निपात है तो उत्र, उत्र और उत्तर और और अच्छा और अच्छा इन दोनों में से जो अधिक अच्छा उसको कहेंगे उत्तर तो और और इन दोनों में से जो अधिक और उसको कहेंगे उत्तर ऐसे ही उत्तार्थ होता है आगे और उत्तर आगे आगे इन दोनों में से जो आगे है उत्त जो है प्रेजेंट को बता रहा है विद्यमान को बता रहा है और उसमें से जो आगे है उसको कहेंगे उत्तर इत्यादि ऐसे पटु पटु उत्तर चतुर दो चतुर व्यक्ति हैं पटु व्यक्ति है, है। उनमें से जो अधिक चतुर है उसको कहेंगे पटु तो उसको ऐसे कह सकते हैं ये दोनों पटु है परंतु ये इन दोनों में से ये जो अधिक पटु है ऊ इसका जब हम संस्कृत में कहेंगे तो कहेंगे दौ इम पटू अयम अन्यो अतिशये पटू पटु इति पटुतरा मन ये दोनों पटू हैं ये दोनों चालाक हैं परंतु इन दोनों में से यह जो व्यक्ति है अधिक पटु है इसलिए वो कह पटु तर ऐसे यहां पर विवृत तर है बोल रहे हैं कि द्व इम विवृत द्व इम विवृत ये दोनों विवृत है अर्थात ए और ओ ये दोनों जो है ये विवृत तर है यहां पर तो एक और यह करेंगे द्व इम विवृत यहां पर यह है कि पीछे जो कहा सामान्य रूप से कि विपरीत करना स्वरा बोल रहे हैं कि जो भी स्वर विवृत हैं और जो विवृतर है तो जो स्वर विवृत है और जो विवृत तर हैं, हैं तो दोनों विवृत जिसे दो इन विवृतो और उनमें से उन स्वरों में से माने जो विवृतर स्वर है वो और जो विवृत केवल है वो दोनों में से अधिक विवृत है और ओ उसको कहेंगे ए ओ को विवृत तो दिवृत अयम अनयो अतिशयन विवृतर तरोनो में से यह अधिक विवृत है इसलिए वह विवृतर हुआ तो द्विवचन विभ्युप पदे तरबीय सुनऊ से जो है तरफ प्रत्यय हो गया है तो यहाँ प्रत्येक पंचमी है तो पीछे का बोल रहा है कि अपेक्षा वो जो स्वर वर्ण है विवृत करना स्वरा जो कहा ये जो विवृत स्वर वर्ण जो विवृत है उन स्वरों में या उन स्वरों की अपेक्षा से जितने भी स्वर है उन स्वरों की अपेक्षा से जो ए और ओ जो है ये अधिक विवृत है या इन स्वरों के मध्य में ऐसा समझ लेंगे की यहाँ पर थ में पंचमी है तो ये जो स्वर है इन स्वरों में से ए और ओ जो वर्ण है अधिक विवृत है तो मने ये विवृत है ए ओ तर है अब इसके आगे दसवा नंबर सूत्र है वृद्ध पाठ में साम आई औ ये सूत्र है ताभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचन है लुप्त-ुविवप्तियंत निर्देश है लुप्त विभक्तिक है द्विवचन का लोप हो गया है ऊपर से विवृत्त तर की अनुवृत्ति आ रही है तो यहां पर अब ताभ्याम द्विवचन है ऊपर जो तेभ्य था ते वो पूरे स्वर बहुत सारे स्वर है इसलिए तेभ्या बहुवचन दिया था वहां पर कि उन स्वरों में से ए ओ जो है विपृत है अब ताभ्याम पंचमी विभ्यक्ति द्विवचन है इसे एकदम स्पष्ट इस पता चलता है कि ए ओ ए दो का निर्देश कर रहा है कि मने ए, ओ ए भी विवृत है ये भी विवृत तर है ऐ भी विवृत है परंतु इन दोनों में से अदिक विवृत तर है इसलिए कर इसका अर्थ हो जाएगा कि ताभ्या मने ए ओ भ्याम ए और ओकार की अपेक्षा से अत्ये तो वर्ण अतिशय नौ भवत अत्यधिक विवृत होता है कहने का अभिप्राय है कि ए ओ की अपेक्षा से अदिक विवृत तर है और जो केवल विवृत है उसकी अपेक्षा से आई औ विवृत तम है मैंने विवृत विवृत तर और विवृत तम तो इसको हम इस रूप में समझना है कुछ वर्ण केवल विवृत है कुछ वर्ण विवृत तर है और कुछ वर्ण विवृत तम है विवृत की अपेक्षा से ई औ विवृतम है और विवृत वर्ण जो होगा उसकी अपेक्षा से ए विवृत तर है और ए ओ जो विवृत तर है इसकी अपेक्षा से और अधिक विवृत तर जो है वह आई यह कहा और आगे एक और सूत्र है कि ताभ्याम अपी आकार ताभ्याम ये सूत्र है ताभ्याम्या अर्थात ताभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचन है अपि अपी है, आकारा प्रश्न व्यक्ति एक वचन है और विवृत तरह की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया अर्थ यह हो गया कि ये जो ताभ्याम मान ताभ्याम मैने अत्यभ्याम ऊपर जो कहा अऊ इनसे भी अधिक विवृतर आकार है आ और के बाद जो आ है आ सबसे अधिक विवृत तर है मने विवृत सामान्य जो स्वर है उसकी अपेक्षा से जो विवृत है उसकी अपेक्षा से ए विवृत तर है और ए की अपेक्षा से अर विवृत तरह है उससे अधिक विवृत है और आई औ की अपेक्षा से आ ये अधिक विवृतर है सबसे अधिक विवृतर जो हुआ वह आकार हुआ तो अब बचा क्या जी यहां पर ए आई, ओ, और आ नौ जो स्वर है ओ, ई ऊ री री ए जो नौ प्रकार के स्वर हैं इन नौ प्रकार के स्वर में से आ ए मान पांच वर्ण ए आई ओ ए, आई, उ, ओ चार वर्ण और आ ये पांच वर्ण नौ में से पांच वर्ण जो है विवृत तर ए विवृतर उससे अधिक और विवृत तर उससे अधिक और विवृत एवृतर अयो उससे अधिक तर, तर, भी अधिक विवृतर और आ जो है उससे भी अधिक अयउ से भी अधिक विवृतर बचा क्या नौ में से पांच हट गया तो चार बचा तो चार में क्या क्या बचा चार में बचा अ ई उ, री लि पांच हाँ ठीक है अ ई उ, री रि यहां पर एक और चीज मैं बोलना चाहूं कि, आकार जो है अ का ही भेद है जो की मूल स्वर में नहीं है अ के ही भेद हैं अष्टाध्याय में जो प्रत्याहार सूत्र है उस प्रत्याहार में आ का जिक्र नहीं है परंतु नौ में से जो चार का ही भेद आ है दीर्घ रूप में है तो आ तो विवृतर है ही सबसे अधिक विवृत तर इस अष्टाध्याय के सूत्र जो प्रत्याहार सूत्र है उसमें जो वर्ण जिक्र है नौ में से वह चार ए आई ओ ओ ये है तो चार उधर हो गया और इसमें बच गया पांच तो पांच जो बच गया अ ये पांच जो वर्ण है स्वर इसमें से अ को छोड़ करके चार जो वर्ण हुआ इ, उ, ई ये है विवृत इसका जो आभ्यांतर प्रयत्न है विवृत और अ जो है उसके लिए आगे सूत्र लिख रहे हैं समृत स्वकार मृत प्रथमा विभ्यक्ति एक है तू अव्यप है अकार प्रथमा विभ्यक्ति वचन है तो यहां पर अकार जो है अजो है यह समृत है यह विवृत नहीं है यहां पर विवृत करना स्वरा जो कहा था उसको हटाने के लिए वो जो कसम किया था उसकी व्यावृत्ति के लिए उसको हटाने के लिए यहां पर अकारह समृत समृत स्वकार सूत्र बना कि मैंने अकार तो समृत ही है ये विवृत नहीं है इसमें जो कंठ के साथ स्पर्श होकर के जो बोला जाए इसमें जो प्रयत्न होगा तो जीवा मूल अत्यंत संकुस हो जाता है संकुचित हो जाता है इसलिए वह समृद्ध है विवृत मत ने दूर से ही जीवा तथान को स्पर्श कर जीवा का तत्व स्थान को स्पर्श करना और समृद्ध का मतलब है की एकदम पास में होकर उस स्थान को स्पर्श करना संकुचित हो जाना तो समृत स्व कार अकार का जो आभ्यांतर प्रयत्न समृत तू मने तो या तू मने परंतु परंतु अकार समृत अस्थि अकार तो समृत है अर्थात समृद्ध बाह्य प्रभ्या प्रयत्न वाला है इसका आभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध है तो अब बताइए अ ये जो है इसमें से हो नै स्वमेत ए ईगिर विवृतर सी और ओ हो गया आई हो गया, हो गया थर, और आई और हो विवृतर तो चार वर्ण उधर हो अब जो है इ पाच से अकार हट गया बा चो ये जो चार वर्ण है ये विवृत है इसका आभ्यांतर प्रयत्न विवृत है और इस चार वर्ण की अपेक्षा विवृत करना स्वरा पर चलेंगे विवृत करना स्वरा सामान्य रूप से कहा कि विवृत स्वर वर्ण जो है आभ्यंतर प्रयत्न वाले हैं इसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है तो वो सामान्य सूत्र था परंतु आगे सभी जो एक्सेप्शन है उसको ध्यान में रख करके जब विवृत करना स्वरा का करेंगे तो अर्थ हो जाएगा कि ई उ, रीलरी जो चार वर्ण है ये इसका आभ्या प्रत्येक विवृत है और इन चार वर्णों की अपेक्षा से ए ओ, अधिक विवृत है और इन ए, ओ, वर्णों की अपेक्षा से ई अधिक विवृत है और आई औ इन दो वर्णों की अपेक्षा से आ अधिक विवृत है इसीलिए आप देखेंगे आ में आदा मुख खुलता है ए ओ ओ तो ए ओ में जितना विवृत होता है कंठ जिहवा मूल कंठ जो है वह दूर हो करके मानो वह स्पर्श कर रहा है तत्थान को वह तो जैसे एक मैग्नेटिक एनर्जी है मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेट में होता है वह दिखता नहीं है परंतु वह मैग्नेट इनविजिबल है वो तो मैग्नेटिक फोर्स उस जैसे मैग्नेट के अंदर होता है उसका प्रभाव लोहा में जाकर के लोहा को स्टिक कर लेता है वह वह अपने अंदर चिपका लेता है उसमें चिपक जाता है ऐसे ही वह जो है कंठ जो तत्त स्थान को जो स्पर्श करता है तो पास से स्पर्श करता है तब तो समझ में आता है और जो दूर से स्पर्श करता है तो वो नहीं समझ में आता है परंतु उसका प्रभाव रहता है उसकी एनर्जी उसका वायु उसकी जो हवा है वो वह जो प्रयत्न शुरू किया अपना जो कंठ जेवा का मूल स्पर्श करना शुरू किया उससे जो क्रियाएं हुई उस क्रिया से कुछ एनर्जी क्रिएट हुआ विद्युत का विद्युत क्रिएट हुआ और वह उसका विद्युत जो है वह जो फोर्स जो है वह जो एनर्जी है उसमें जाकर के कर स्पर्श करता है तो दूर से जब स्पर्श करता है तो वह विवृत हो गया तो ई री ली ये तो विवृत है परंतु उस उसकी अपेक्षा से और दूर विवृतर उसकी अपेक्षा से और दूर आय, उसकी अपेक्षा से आ, आ सबसे आ में ज्यादा और दूर हो जाता है तो इस चीज को आप समझिएगा तो विवृत विवृत सामान्य रूप में विवृत विवृतर विवृत कह देंगे तो विवृत में तो आपका फिर जो है आय औ आ गया परंतु विवृत तम में भी आपको ये करना पड़ेगा की विवृत से भी अधिक विवृतम है आ इसलिए यहाँ पर कर विवृतम शब्द का जिक्र न करके महर्षि पाणिनी जी कहते हैं विवृत तर सब विवृत तर है परंतु बस समझना यह है कि ए विवृत तर है ईर इंद्री की अपेक्षा से और अपेक्षा से अधिक विवृत है और आई औ की अपेक्षा से आ अधिक विवृत है ये इसमें कहा उसके पश्चात कर रहे प्रयत्न अब जो है, है समाप्त हुआ मुख के अंदर जो किए जाने वाले जो प्रयत्न है क्रियमाण जो प्रयत्न है वह समाप्त हुआ तो आपने देखा कि आपके सामने अब मैं आप लोगों को बुद्धि का व्यायाम करने के लिए दे रहा हूं आप इसमें बुद्धि का व्यायाम कीजिए कि आभ्यंतर प्रयत्न जो है जिन जिन वर्णों का कहा गया कि इसका अभ्यंतर प्रयत्न है इसका अभ्यंतर प्रयत्न है तो उसमें स्पर्श आ गया अंतस आ गया ऊष्म आ गया स्वर आ गया परंतु कौन सा वर्ण है जो नहीं आया बोलिए जी अनन्त बहु सुन्दर बहु सुन्दर अयगवाय मन सभी वर्ण का जिक्र हो गया परंतु आयोग वहां का जो है आभ्यांतर प्रयत्न के संबंध में यहां पर जिक्र नहीं किया गया हुआ है तो आइये जब उसमें नहीं जिक्र किया है तो हम खोजते हैं कहीं क्योंकि इसमें तो है नहीं ऐसा हो सकता है छपाया ऐसे ही युद्ध जी को जो मिला जितना मिला उन्होंने कर दिया अयोग वाह के समय में महर्षि पाणी नहीं जी बोले होंगे परन्तु प्रमाद के कारण आलस्य के कारण इसको हमारे पूर्वज नहीं रक्षित रख पाए जो भी हो तो आइए हम अब अयोग वाह के आभ्यांतर प्रयत्न के समय में विचारते हैं तो वैसे इसमें तो है नहीं तो हम जो है वेदों की जो शाखा है ग्यारह सौ सत्ता से जो जो शाखा है तो उन शाखाओं में उनख हरेक शाखाओं के अपने व्याकरण हुआ करते थे अपना जो है शिक्षा हुआ करता था तो ये जो ऋग्वेद का जो शिक्षा हुआ करता था उसका, ना, उसका नाम था रिक प्राति साख्य उस रिक प्राप्ति साख्य के अध्याय का ग्यारहवा श्लोक है सॉरी ग्यारहवा सूत्र है उसमें है स्वराष मणाम अस्पृष्ट स्थितम मैने स्वरानुस्वारोष स्वरानु श्वरा, स्वराष मणाम स्थितम ये सूत्र है स्वरा अनुस्वार बहुवचन स्वरा अनुस्वार मणाम स्वरा स्वराष मणाम स्वराष स्वारोष मणाम स्वाष्माम है तो स्वारोष्मणाम स्वराष मणाम अस्पृष्टम स्थितम स्वरा अनुस्वारष मणाम स्थितम स्वरानुस्वार मणाम अस्पृष्टम स्थितम लिख लिया आप लोगों ने जी, स्वरानु स्वारोष में जो आचार्यनुवारो मे शो मूर्धन्य है. मूर्धन्य मूर्धन्य मूर्धन्य आधा मूर्धन्य स्वरानुवारोष मृष्टम् ये रिक प्रातिशाख्य का 13, 11 पे 13 माह अध्याय का ग्यारह माह रिक प्रातिशाख्य 13, 11 देख लिए आप रिक प्रतिशाख कहीं मिलेगा तो वहां पर खोजिएगा मिल जाएगा आपको तो चलिए पर हम विचार करते हैं स्वरानुस्वारोष्मणाम ष्ठी विभक्ति बहुवचन है नकारांत उष्मण है अस्पृतम प्रथमा विभक्ति एक वचन है स्थितम प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो क्या अर्थ हुआ जी इसका अर्थ है स्वर स्वर वर्ण अनुस्वार वर्ण ऊष्म तीन दिया स्वर अनुस्वार और ऊष्मर्ण तो ये जो तीन वर्ण है स्वर अनुस्वर और ऊष्मर्ण इनका जो आभ्यात प्रयत्न है अस्पृष्ट है अस्पृष्ट है अने अस्पृष्ट है मैंने अस्पृष्ट स्थित है तो वर, अनुस्वार और उसम समझते ही सह समझ गए जी तो ये करें इन वर्णों का जो आभ्यांतर प्रयत्न है वह अस्पृष्ट है अर्थात इनके उच्चारण में और जो कर्ण है ये स्पर्श नहीं करते स्पर्श करेंगे तो स्पृष्ट हो जाएंगे और नहीं करते हैं तो अस्पृष्ट है तो इसमें से स्वर तो आप देखे लिए विवृत है इसलिए अस्पृश तो हुआ ही हुआ और ऊष्म जो है आपने जो ऊष्म पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था ईसद विवृत करना ऊष्माण या विवृत करना वह पढ़ा था कि ये जो विवृत करना हा, हा तो वह भी विवृत है माने अस्पृष्ट है स्पृष्ट नहीं है तो ये ये भी ठीक है अब जो है ये ऊष्म जो है अब बच गया सॉरी अनुस्वार अनुस्वार वर्ण तो अनुस्वार वर्ण का भी जो आभ्यांतर प्रयत्न है अस्पृष्ट है स्पर्श नहीं करता है जीवा उस स्थान को स्पर्श नहीं करता है उसका भी शायद विवृत हो जब स्पर्श नहीं करता है तो मैंने शायद की है ही जब क्योंकि पांच प्रकार के आध्यानतर प्रयत्न हुए तो उसमें से यह विवृत हो गया अस्पृष्ट जब हो जैसे अस्पृष्ट में हो तो यह भी अस्पृष्ट हो गया अनुस्वार वर्ण तो अयोगवा में से एक अनुस्वार तो यह हो गया अब जो है ऊष्ण वर्ण है तो ऊष्ण वर्ण जो है रिक प्राप्ति जब आप पढ़ेंगे तो रिक प्राति साख्य में आठ वर्ण की उष् संज्ञा है वैसे हमने पढ़ा है स स है और आगे इसी में आप आगे पढ़ेंगे कि ख छठ थ और घो ठ ये चार वर्ण पांच वर्ण और घ झे पांच वर्ण दस वर्ण ये भी उष्म है इसकी भी उष्मा है आगे आएगा लक्षण में ठ में तो ऐसे ही ऋग प्रातिशाख्यकार जो है ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है ऋग्वेद की जो शिक्षा है शिक्षा ग्रंथ है उसमें हम जो आठ वर्ण है उसमें उसमें संज्ञा है तो हदि आठ वर्ण में क्या है सो इसके बाद विसर्ग जिहवा मूल्य विसर्ग और अनुस्वार या अनुस्वार तो इसमें पढ़ाई हुआ है तो विसर्ग जीवामूल्य उपदानीय तो ये तीन हो गया और उधर में चार है छह सो चार तीन सात हो गया और एक और जो है आ, कोई वर्ण होगा जब उसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा तो एक और वर्ण है तो ऐसे मिलकर के वो आठ वर्ण की उष्ण संज्ञा मानते हैं तो उसमें से विसर्ग उपद मानी है ये और अनुस्वार तो ये सब जो है जीवा मे अयोगवाह है इसका भी जो अस्पृष्ट वर्ण है तो कहने का अभिप्राय है कि उसको जब पढ़ेंगे तो और अधिक से हम जान सकते हैं रिक्त प्रातः साखी को पढ़ करके तो जो अयोग बच गया जब इसमें अयोगवाह में इस इसका जिक्र है तो इन इनको अयोगवाह मानते होंगे हादी जो इसकी उष्म संज्ञा है तो जिसको हम अयोगवाह कहते हैं इसको ये उष्म कहा करते थे तो ये जो अयोगवाह जो वर्ण है वह अस्पृष्ट है मन स्पृष्ट नहीं है अर्थ इसका भी आभ्यांतर विपरीत है ये हमें समझना चाहिए वैसे ये जो यम जो चार है तो क्या योगवाह आठ है ना जी तो योगवाह में आठ में तो चार ये हो गया विसर्ग जीवामूल्य पद्मान्य अनुस्वार तो इसमें तो चार का जिक्र है परंतु चार जो यम है इस पर और रिसर्च करने की बात है अनुसंधान करने की बात है परंतु वहां पर इस तरीके का नहीं है यदि और कहीं हो तो देखा जा सकता है या वहीं पर कहीं हो तो देखा जा सकता हो पुस्तक हो तो, तो उसका उल्लेख नहीं मिलता है तो अब नहीं मिलता है तो इसका ये भी हो सकता है कि इस यम के उच्चारण में शायद मुख का कोई प्रयत्न ही नहीं होता हो पर परंतु कैसे प्रयत्न नहीं होगा प्रयत्न तो होना ही चाहिए तो हमारे दृष्टि में अभी यही रखें कि अयोग वाह में जैसे यहाँ पर चार वर्णों का जिक्र है में, और में अन्य होगा आश प्रयत्न तो होता ही है प्रयत्न के बिना कैसे मुख्य तालवादी स्थान जो है उसमें तो प्रयत्न होता ही है कंठ इत्यादि मैंने जिसका जो है जैसे मान लीजिए अनुस्वार नासिक क्या तो ये नासिक वर्ण है तो यदि ये अनुस्वार में प्रयत्न होगा तो यम में कैसे नहीं प्रयत्न हो सकता है वो भी नासिक वर्ण है तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि भाई यम के उच्चारण में आस प्रयत्न नहीं होते हैं इसीलिए इसका उल्लेख नहीं है ये जटता नहीं है तो इसका भी ऐसा ही अभी समझिए कि ये भी अस्पृष्ट ही है तो आ, अभी जो है समाप्त हुआ है अब जो है अथ बाह्य प्रयत्न अथ चतुर्थम बाह्य प्रयत्न प्रकरण अब जो है चौथा बाह्य यत्न प्रकरण जो है प्रारंभ हो रहा है अथ बाह्य प्रयत्न अब जो है इसके आगे अनंतर बाह्य प्रत्न का जो है आरंभ किया जा रहा है बाह्य प्रत्नों का वर्णन किया जा रहा है जा रहा है तो उसमें जो दूसरा सूत्र है वृद्ध पाठ में और लघु पाठ में भी जो है दूसरा ही सूत्र है वह है कि वर्गणाम प्रथम द्वितीया विसर्जनीय जिह्वा मूलियो पद मानीयामौ च प्रथम द्वितीय विवृत कंठा श्वासानुप्रदान अघोषाह ये वृद्ध पाठ में है और लघु पाठ में है वर्ग नाम प्रथम द्वितीया छ सविसर्जनीय जिह्वा मूलियो पद मानीयाव च प्रथम द्वितीय विवृत ऐसा लघु पाठ में है ठीक है दोनों का मतलब एक ही है लिखने वाले तो महर्षि पतंजलि नहीं है तो यहां पर इस रूप में लिखें, यहां पर इस रूप में लिखें. देखिये यहां पर वर्ग नाम प्रथम द्वितीय वर्ग है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, तवर्ग पवर्ग तो ये जो पंच वर्ग है इन पंच वर्गों के पांचों वर्गों के जो प्रथम द्वितीय वर्ण है माना कठ ट जो पहला और दूसरा वर्ण है ये प्रथम द्वितीय विवृत कंठा श्वास प्रदान घोषा मने ये प्रथम और द्वितीय वर्ण विवृत कंठ वाले श्वास प्रदान वाले और अघोष है ऐसे ही स स स विसर्जनीय जिह मूल्यो पदमानीय मने हकार को छोड़ करके उष्मण स ऐसे ही अयोगवा में विसर्जनीय जीवामूलीय रूप मानीय वर्ण और यम का प्रथम द्वितीय वर्ण ये जो है विवृत कंठ वाले हैं श्वासानुप्रदान वाले हैं और अघोष हैं, इसका बाह्य प्रयत्न विवृत विवार है विवृत है मान मान विवार है विवृत कंठ है और इसका बाह्य प्रयत्न श्वास है इसका विवृत प्रयत्न अघोष है चलिए लि पहले जो हे पदच्छेद इत्यादि करें वर्गाना प्रथमा विभक्ति बहुवचन है सोरि गलत प्रथमा व्यक्ति कर्गान बहुवचन है प्रथमाद्वितीया ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है विसर्जनीय जीवा यह ये भी प्रथमा विहुवचन है यमो है प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है चौव्य पद है प्रथम द्वितीय ये भी प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है विवृत कंठा ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है श्वासानुप्रदाना ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है और अघोषाह चौव्य पद और अघोषाह ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है अब जो है इसमें समास प्रथम द्वितीया में है शास मूल्य पद मानिया ये समस्त पद है प्रथम द्वितीय है ऐसे कण्ठ है इत्यादि इत्यादि श्वासनुप्रधान है अघोष है समस है आमास विचार प्रथम द्वितीय प्रथमाश्च द्वितीयाश्च इति प्रथमद्वितीया ये इतरद्वन्द्वया विसन्य जीवामूल्ये षश्च षश्च षश्च विसर्जनीयश्च जिह्वा मूलिय उपदमानीय सविर्जनीय जिह्वामूल्यो पदमानीय ये भी इतरेतर योग द्वंद हो गया और प्रथम द्वितीय में प्रथमच्च द्वितीय प्रथम द्वितीय ये इतरेतर योग द्वंद हो गया वाग है विवृत कंठाह क्या हो गया जी विवृत कंठ ये शाम कंठाह बोल रहे हैं जिन वर्णों काम्लिंग है इसलिए विवृत कंठ कंठ पुमलिंग है अच्छा हाँ तो विवृत कंठ ये शाम जिनका कंठ विवृत है जिनका कंठ विवृत है वे विवृत कंठ वाले हुए देखिये पीछे भी आप विवृत पढ़ करके आए हैं यहां पर भी विवृत पढ़ रहे हैं परंतु दोनों में बस दोनों में अंतर ये है कि वहां जो विवृत है वह आप भर प्रयत्न वाले विवृत हैं, और यहाँ जो प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न वाले विवृत है यहाँ वाले जो विवृत है बाह्य प्रयत्न वाले विवृत है तो आप बोलेङ्गे भाई के ए के होता हैिए का है, है? एक नलका लिजिए नल लिजिटी र इत्यादि मे हो भो भो जो होता है उसमें लग, में जो लगा हुआ होता हा हता देते है पो पोता है तो क्या है नली है नाली में जो खुला हुआ वा जो जैसे कंठे खुला हुआ भाग है हिस्सा है नाली की तरह है। तो जो जो नाली अब जो नीचे से शुरू होगा फिर ऊपर ते गो न या एक यदि पूरा भीतरीचे वा भाग हुआर वा भाग हुआ एक तो ऐसे ही जब वायु नादी प्रदेश से जब ऊपर को उठता है और ऊपर को उठेगा तो पहले जो कंठ का पहले वाला जो भाग है वह पहले विवृत होगा ना जी उसका विवाह होगा वह बाहर का हिस्सा है और ऊपर वाले जो हिस्सा हुआ ऊपर वाले जो वह खुलेगा वह भीतर का हिस्सा है क्योंकि वह कंठ से लेकर के ओष्ठ पर्यंत के भीतर जो मुख के अंतर्गत आ गया तो वह जो नली है नली में वही कंठ प्रदेश है कंठ में ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग वह जो छेद है तो नीचे वाला छेद जो वह फैलेगा तो उस विवृत को कहते हैं बाह्य प्रयत्न उसमें जो कोशिश होती है और इसके बाद भीतर वाले में जो फैलेगा तो उसको कहते हैं आभ्यांतर विवृत मान बाह्य विवृत और आभ्यांतर विवृत तो बाह्य विवृत को विवार कहते हैं बाह्य विवृत को सिद्धांत कौमदी कार ने विवार कहा है आप सिद्धांत कौन पढ़े होंगे तो सिद्धांत कौम में कहा है कि बाह्य प्रत ग्यारह प्रकार के हैंदश धाव ऐसे ही इसमें आप पढ़ेंगे बारह प्रकार का है मैं जो आपको संचालन शिक्षा पढ़ा रहा हूँ उन्होंने भट्टो जी दीक्षित जीने जो है कहा है कि ग्यारह प्रकार के बाह्य प्रयत्न है उसमें क्या क्या किया तो विवार श्वास अघोष में वो जिस भी क्रम से वो जिस क्रम से लिखे हैं मैं आपको उस क्रम से बता रहा हूँ या शायद वही क्रम लिखे हों वो अभी विवार श्वास अघोष यह एक जाती एक समूह वार नाद घोष ये दूसरा समूह हो गया और अल्प प्राण महाप्राण उदात, अनुदात स्वरित तो विवार श्वास अघोष जिन वर्ण का बाह्य प्रत्न विवार होगा उन्ही वर्णों का बाह्य प्रत्न श्वास होगा उन्हीं वर्णों का बाह्य प्रत्न अघोष होगा और जिन वर्णों का बाह्य प्रत्न संवार होगा उन्हीं वर्णों का बाह्य प्रत्न जो है नाद होगा और उन्ही वर्णों का बाह्य प्रत्न जो है घोष होगा इसलिए तीन तीन का ग्रुप बना करके मैं आपको बता रहा हूं याद के लिए विवार श्वास अघोष नाद घोष तो तीन तीन छह हो गया अल्प प्राण महाप्राण छे दो आठ हो गया और उदात अनुदात स्वरित आठ तीन ग्यारह हो गया तो करें कि वाह्य प्रयत्न तू बाह्य प्रयत्न जो ग्यारह प्रकार के हैं तो उसमें एक ट्रिक भी बताया हुआ है कि भाई कौन सा वर्ण विवार है कौन सा वर्ण संभार है तो उसमें एक बता दिया हश घोष खर हश हा। अघोष खर अघोष हश हा। जो है मैंने हय कहा जब गस का दर्श इसके बीच में जितने वर्ण है मैंने हम संजक जो है हकार वस्त और यम वर्ण झतुर्थ वर्ण और जब गण दस वर्ण कहने का अभिप्रय है कि वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण और हकार इसको कहते हैं हश क्योंकि ह से लेकर के जब अयुन आप देखेंगे तो हय वरट लण यम झब घडस जब घटधस तो वो उस रूप में याद कीजिए या अपने मस्तिष्क में रखिए वर्गों का तीसरा चौथा पंचम और अंतस्थ और उष्म का हकार इतने वर्ण का जो है बाह्य प्रयत्न जो है संवार नाद घोष है संबार आया तो नाद घोष मैंने उसमें घोष आया है जिक्र तो संवार नाद भी लेंगे तो संबार नाद घोष है और खर अघोष जब अगर दस्क के बाद आता है खाफा चाठा था का पाई और हल तो ह तो उसमें आ गया इसलिए ह को हटा दिया तो खर अघोष तो खर का मतलब क्या हुआ खो वर्गों का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये बच गया था और, और क्या बच गया था हकार को छोड़ करके उष्म इसलिए वर्गों का पहला दूसरा और स ये तीन वर्ण उष्म इसका जो बाह्य प्रश्न है वह विवार श्वास अघोष है अर्थात वह विपृत कंठ श्वासानुप्रन और अघोष वाले हैं तो इसमें उन्होंने इस तरीके से बताया है उसी बात को यहां पर सूत्र रूप में कह रहे हैं तो यहां पर विवृत कंठ से जो लेना है नीचे वाला बाहर वाला जो हिस्सा है वह जब विवृत होगा कंठ ये शाम जिनका कंठ मैने बाहर वाला कंठ का हिस्सा क्योंकि बायप्रतन का जिक्र है इसलिए आप की तो बात होगी नहीं तो इसलिए जिसका कंठ का जो बाहर का जो हिस्सा है वह विवृत होता है जिन वर्णों के उच्चारण में तो उसको कहेंगे विभतप विभृत कंठ वाला प्रयत्न अर्थात उसका विभत कंठ है अर्थात वह विवार है विभत कंठ वाला जो है बाह्य प्रयत्न है और आगे करें श्वासानुप्रदान इसमें भी समास है तो श्वासानुप्रदान का क्या जी श्वास श्वास अनुप्रदानम अनुप्रदानम का मतलब की मूल कारणम ये शाम ये श्वासानुप्रदान माने जिन वर्णों का मूल कारण श्वास है उन वर्णों को कहते हैं श्वासानुप्रदान जिन वर्णों का बाह प्र जो है जिन वर्णों का मूल कारण और जिन वर्णों का श्वासानुप जिन वर्णों का अनुप्रदान श्वास है कहेंगे श्वासानुप्रदान इसमें क्या होता है जी श्वासानुप्रदान में होता क्या है तो इसमें जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं टा तथा पाथा इत्यादि तो इस वर्णों की जो उत्पत्ति होती है ये वर्ण जो उत्पन्न होता है वह श्वास के कारण होता है माने ये मुख्य रूप से श्वास से उत्पन्न होने वाले हैं क तो ये जो है मे श्वास की ज्यादा प्रक्रिया होती है। इसको अनुप्रदान कहते है इदाप्रदा अनु दूसरा अनुप्रदाने पश्च पश्चात् प्रदाने देना प्रकृष्ट दान माने देना दुदाई दाने पर माने अच्छी तरीके से प्रकृत रूप से दानम देना मैंने श्वास को बाद में अच्छी तरीके से देना यह शब्दार्थ हुआ इसका लिटरल मीनिंग हुआ कि श्वास को बाद में अच्छी तरीके से देना यह श्वासानुप्रदान हुआ और ये ठीक क्योंकि हम जब बोलते हैं क ख तो जो क बोलते हैं तो देखते हम श्वास लेते हैं फिर क ख ग जैसे क ख ग उसमें और क ख में इसमें श्वास घिसता है इसमें जो है श्वास उसमें युक्त होता है जुड़ता है उसमें इसलिए कह दिया कि मूल कारण है इनका मूल कारण श्वास है जब इन वर्णों का उच्चारण होता है उसमें मनो की श्वास घिस रहा घिस रहा है उसमें मनोश्वास से ही वह उत्पन्न हो रहा है यहां यह है भाई जब हम उच्चारण करते हैं इसका तो उच्चारण के पश्चात जो है श्वास जुड़ जाता है उसके साथ उच्चारण के बाद हम श्वास जो है छाती में इस तरीके से होता श्वास युक्त हो जाता है इसलिए अनु मन पश्चात प्रदान मने देना बाद में अर्थात श्वास के बाद में देना तो श्वास मान श्वास को बाद में देना श्वास को बाद में देना श्वासम थी प्रदा, अ, अनुदाती थी श्वास अनुप्रदान प्रदानम ऐसा श्वासानुमान अनुदाती अनु अनुदान अनुदाती थी या श्वास से अनुदान बाद में देता जो है क्या श्वास श्वास को जो बाद में देता है जो वर्ण उसको श्वास कहेंगे तो वर्गो का प्रथम और द्वितीय वर्ण शार शार शार शार जीवा मूल्य और प्रथम और जो यम का प्रथम द्वितीय वर्ण जो है ये जो है श्वास को बाद में देता है मान श्वास को बाद में जो जोड़ता है अर्थात इन वर्णों के उच्चारण के पश्चात श्वास जुड़ता है श्वास को युक्त कर श्वास स्वा, को युक्त किया जाता है इसलिए मज यहां पर करें कि उच्चारण के पश्चात श्वास को युक्त कर और फिर अघोष कर तो अघोष का क्या अर्थ है जी श्वासा प्रधान समझ गए होंगे नहीं समझ गए तो आप इस पर विचार करके फिर बोलेगा मैं आपको बताऊंगा समय हो गया है ऐसे अघोषाह है अघोषाह का जो समास है नोष ये शाम घोषो ये साम। जिन वर्णों का घोष नहीं है जिसमें गुंजन पैदा नहीं होता उसको घोष कहते हैं तो चलिए हम इस पर अगले सप्ताह हम इस पर विशेष विचार करेंगे अब यहीं पर हम मंत्र पाठ करते हैं क्योंकि समय हो गया है मंत्र पाठ करू जी चलिए ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण ओ शान्ते शाते शाति आचार्य जी नमस्ते नमस्ते आचार्य जी अगले हते क्लास में आम ये जो है उसके लिए रखते क्वशन् उसके बाद अगले को तो टेस्ट है ना नी जी ठीक है ठीक है तो यदि अगर मतलब ये आ, मुझे औरों का पता नहीं मेरी पढ़ाई हुई नहीं है तो मैं ये वीक करने वाला था पढ़ाई तो अगर बुधवार को क्वेश्चन लिए रखे तो।, तो आप लोग आपस में विचार लीजिए जैसे विचारेंगे वैसा हम करेंगे इसमें कोई ऐसी बात नहीं ठीक है आप लोग विचार लीजिये हाँ ठीक है ठीक है जी प्रतीक जी आपको हाँ जी हा दिस् कोपि